करने से ऐसा परिचय मिलता है कि इस जीवन में कुछ कार्य करने की क्षमता है कुछ विचार करने की शक्ति है और श्रद्धा विश्वास का भी तत्व है संपूर्ण जीवन को साधनमय बनाने पर एक विशेषता आती है मनुष्य में और वह विशेषता क्या है कि शरीरों के रहते रहते और शरीरी जीवन जो है उसके आनंद में वह इतना मस्त रहने लगता है कि नाशवान शरीर के रहने का और न रहने का कोई विशेष अर्थ उसके लिए नहीं रह जाता है तो ठीक है और नहीं है तो ठीक है कब है और कब चला गया कब सांस चल रही है कब बंद हो गई इसका भी उन पर कोई प्रभाव नहीं होता इतने आनंद में वे रहते हैं। उसी और शारीरी जीवन की अभिव्यक्ति के लिए हम सभी भाई बहन प्रयत्नशील हैं। हम सब लोग यही चाहते हैं। शरीर का बन जाना बदल जाना बिगड़ जाना और मिट जाना यह हमारी आपकी अपनी जानी हुई बात है तो इस बात की जानकारी का हम लोगों ने लाभ उठाया और यह सोचा कि शरीरों का जैसा स्वभाव है वैसा ही होगा तो उससे आगे जो है जो मिटता नहीं है जिसमें अभाव नहीं है जिसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है ऐसा जीवन हम भाई बहनों को चाहिए उसी दिशा में हम लगे हुए हैं, उसी के लिए सत्संग का कार्यक्रम है उसी के लिए सब साधन सामग्री है और उसी का अवसर है यह मानव जीवन उस अवसर का लाभ हम लोग उठाए कहाँ से आरंभ करें तो सबसे पहले स्थूल इस स्तर की बात ले ली जाए शरीर को लेकर सामाजिक संपर्क में हम रहते हैं तो अनुभवी जनों की यह सलाह है कि जिस जन समुदाय के बीच में हम रहते हैं हमेशा उनसे किसी न किसी प्रकार का सहयोग लेना पसंद करेंगे तो अशारी जीवन तक पहुँचने की सामर्थ्य अपने में नहीं रहेगी लेने की भावना जब तक अपने भीतर बनी रहेगी शरीर और संसार की बड़ा भी ऐसी मुक्त होने की सामर्थ्य नहीं आएगी तो चाहे कितना भी संसार की संसार की का विवरण कर लो कितना भी संसार की निंदा कर लो और कितने भी परमात्मा की स्तुति और, और और उनकी महिमा गालो वे महामहिम हैं वे करुणा सागर हैं वे जगत पिता हैं वे जगत माता हैं तो उनकी महिमा गाने से उनसे मिलना जुलना हो जाता हो ऐसा नहीं होता और संसार की निंदा करने से संसार से पिंड छूट जाता हुआ सोलह समझ में आता है तो साधना आरंभ कहाँ से हुई साधना आरंभ हुई यहाँ से कि जिस समाज में जिस परिवार में जिन व्यक्तियों के बीच में हम रहते हैं उनसे लेन देन का व्यवहार करते हुए तो न जाने कितने जन्म बिता लिए कुछ दिया कुछ लिया अब आप सोचिए कि पैदा हुए थे तब समाज को देने के लायक थे नहीं थे तो देना ही लेना था और फिर जब असमर्थता की घड़ी आ जाएगी वृद्ध हो जाएगा शरीर तो देने के लायक रहेंगे नहीं रहेंगे तो दो बटा तीन हिस्सा को असमर्थता का हो गया जी? अब एक बटा तीन भाग बचता है बीच में जब शक्तियों का विकास होता है शरीर में कुछ बल आता है इंद्रिया कुछ सशक्त होती हैं। बुद्धि कुछ काम करने के लायक होती है उस समय भी यदि हम पद के आधार पर बल के आधार पर चतुराई चालाकी के आधार पर व्यवहार कुशलता के आधार पर जहाँ से जो कुछ मिले लेने का ही दृष्टिकोण रखेंगे तो पराधीनता से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी तो साधना आरंभ कहाँ से हुई हाथ पाँव मोड़ करके लंबी गहरी सांस लेने की क्रिया से साधना आरंभ नहीं हुई साधना आरंभ यहाँ से हुई कि जिस शरीर और समाज के सहयोग से अब तक हम सुख के बोधि बने हुए थे उस शरीर और समाज की सेवा आरंभ करो अर्थात लेना बंद करके देने का दृष्टिकोण बनाओ तो यह है भौतिक दर्शन का सिद्धांत है भौतिकवाद एक दर्शन है भौतिकता मनुष्य के जीवन का, का दूषण नहीं है औ, और और दार्शनिक सत्य तो यही है कि सत्ता एक ही की है तो उससे भिन्न जब और किसी की सत्ता ही नहीं है तो यह जो हमारी आंखों के सामने दृश्य जगत दिखाई दे रहा है और और जब तक हमारा शरीर और समाज से संबंध बना हुआ है तब तक इसकी सत्ता को इनकार करने से कैसे बनेगा उस एक अव्यक्त ने अपने को इस व्यक्त जगत, जगत में प्रकट किया है तो यह व्यक्त जगत बुरा भी नहीं है निंदनीय भी नहीं है इसका दोष भी नहीं है ये हम लोगों को दुख देने वाला भी नहीं है ऐसा मानना चाहिए घरबारी और सामाजिक व्यक्ति और कुटुम्ब वाले और बाल बच्चेदार लोगों की साधना आरंभ हो गई। कहाँ से? घर के भीतर से लेकर के जगत में जहाँ तक आपका संपर्क है वहाँ तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना पहली बात और जिसके प्रति जो अपना कर्तव्य है पूरा करना दूसरी बात दूसरों के कर्तव्य पर ध्यान न देना तीसरी बात दूसरों पर अपना अधिकार न जमाना चौथी तो बात ये सब बातें कर्म के क्षेत्र में साधना के रूप में हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली होती है अब आप हिंदू है की मुसलमान है कि सिख जैन बौद्ध पार्टी किस मत के मानने वाले हैं और और किस मजहब में आपकी पसंदगी है रुचि है विश्वास है मानव है किसी की व्यक्तिगत बातों में कोई हस्ताक्षेप नहीं करता किसी मजहब के मानने वाले जो आप और किसी संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं कोई क्षति नहीं हो सकती कुछ नुकसान नहीं हो सकता सबका भला हो सकता है किस आधार पर कि जीवन का जो भौतिक दर्शन है उसके अनुसार आप अपने कर्म के क्षेत्र को संभाल लीजिए तो सबके लिए समान रूप से सत्य है बुराई करना बंद कर दो भलाई करो यथा शक्ति यथा संभव जैसी परिस्थिति बने इतना तो हो गया व्यवहार जगत का साधन अभी इसके आगे अपना अलौकिक जीवन भी है उसकी भी आवश्यकता हम अनुभव करते हैं जिसके कारण से यह सत्संग भवन बना और जिसके कारण ऐसी हम आप आ करके यहाँ मिल गए हैं उस अलौकिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आगे और क्या होगा तो बुराई रहित हो करके भलाई करना और की हुई भलाई के बदले में अपने लिए किसी से कुछ न चाहना और भलाई करने में जो सामग्री लगाई जा रही है उस सामग्री को लगाने का अभिमान न रखना तो बुराई रहित हो जाएंगे तो समाज प्रति के प्रति आपका केवल सदव्यवहार शेष रहेगा नुकसान कुछ नहीं होगा और यथा संभव यथा शक्ति निकटवर्ती की सेवा कर डालेंगे तो सेवा की सामग्री का सदुपयोग हो जाएगा और सेवा कार्य संपन्न होने के बाद शांत हो जाएंगे आप की हुई भलाई के फल और अभिमान को छोड़कर कर जो तो शरीरों से असंग होने की सामर्थ्य आ जाएगी शरीरों से तादात्म टूटेगा तो शरीरों से असंग हो जाना और शरीरों से ऐसी तादात्म तोड़ना तो तादात्म और असंगता ये दोनों ही शब्द अनुभवनीय है सच्ची बात ये है कि जिसको मैं कहकर हम लोग संबोधित करते हैं वह मैं एक जीता जागता अस्तित्व है और वह मैं ये दिखाई देने वाली आकृति स्थूल इस शरीर इसके भीतर कहीं पर वो मैं कैद नहीं है बड़ी विचित्र बात है सुख दुख के भोगने का दृष्टिकोण लेकर जिसने शरीर और संसार की ओर दृष्टि पात किया उसको अपने स्वतंत्र अस्तित्व का कोई परिचय नहीं मिलता है लेकिन सच्ची बात है बिल्कुल सोलह सच्ची बात है कि जिस तत्व को मैं कह कर हम लोग संबोधित करते हैं, वह मैं वह अलौकिक तत्व से रचा हुआ एक छोटा सा यूनिट इस, इस आकृति के भीतर कहीं नहीं है इसमें वो कैद नहीं है तो इसके साथ हमारा इतना घुला मिला हुआ संबंध कैसे हो गया कि इसके बाहर मेरे अपने स्वतंत्र अस्तित्व का कोई भाग नहीं है इस इस बीमारी का पता लगाया मैंने तो मुझे पता लगा ये कि, कि चेतना की ओर से आंखें बंद करके जड़ता के स्तर पर उतरकर मुख के द्वारा स्वाद्रिय के द्वारा स्वादिष्ट वस्तु खाने का लालच जब तक मेरे भीतर है स्वाद की बासना जब तक मेरे भीतर है इस वासना के कारण उस अलौकिक मई का इस लौकिक आकार से ऐसा भुला मिला हो जाता है दादा तुम शब्द का प्रयोग कर रही हूँ मैं इतना इतने जोर से हम लोग तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इससे अलग भी मेरा कोई अस्तित्व है उसका कुछ पता नहीं चलता लेकिन जो साधक अपने को बुराई रहित बनाकर कर परिवार और समाज के साथ हितकारी कार्य को करता है और और कार्य पूरा होने के बाद अकेले में शांत होता है तो की हुई भलाई के बदले में भी जिसको ना न कुछ लौकिक लाभ चाहिए और ना कर्तापन का अभिमान चाहिए इन दोनों बातों को जो छोड़ देता है उसे शांति मिलती है और उस शांति में इतनी सामर्थ्य है कि कि इस आकृति के विराजमान होते हुए भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व का अनुभव हो जाता है और जैसे अन्य मूर्तियों को बैठा हुआ हम देख सकते हैं ऐसे इसको भी इस जगह पर बैठा हुआ अपने द्वारा देखा जाता है ये कब होता है शरीरों से असंगता में होता है शरीरों से तादाद में छूटने पर होता है और तादात में अथवा उसमें उसमें मेरी आसक्ति और उससे अपने को बिल्कुल गुलाम मिला लेना ये दोष मुझ में तब तक है जब तक मैं शरीरों की सहायता से संसार में कुछ करना पसंद करूं बुराई करने की बात को तो छोड़ ही दो वो, वो मनुष्य के जीवन में होना ही नहीं चाहिए किसी भी कारण से नहीं होना चाहिए बुराई का प्रश्न नहीं है भलाई के रूप में कुछ अच्छा काम करने में एक रस होता है और भला कहलाने का एक मजा होता है और संसार को संसारहयोग देने के बदले में सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं, उनका भी एक सुख होने लगता है शरीर के माध्यम से संसार की भली बातों को भी पसंद करने लग जाओ तो शरीर और समाज की पराधीनता अपने भीतर से निकल नहीं सकती और वक्ता को जब श्रोता की याद आने लग जाए तो समझो कि समझोगी साधक का करवना शुरू हो गया सत्य का विवेचन करने क्यों क्यूँ मैं? मेरा बोलना और आपका सुनना दोनों की यह प्रवृत्ति जो है ये साधन रूपा है तो बोलने में इसलिए बैठी हूँ कि सत्य की जो चर्चा मैं खुद अपने को तो समझाना चाहती हूँ अपने साथ अन्य भाई बहनों के लिए भी वो बन जाए तो जैसे बोल करके मुझे उस सत्य का अनुसरण करना है अपने लिए वैसे ही सुन करके आपको भी उसका अनुसरण करना है अपने लिए तो मैं बोल रही हूँ कौन सी बात कि हम लोगों को शरीर और संसार की बड़ा भीनता का नाश करना है ये बोल रही हूँ मैं देख, बोल रही हूँ मैं कौन सी बात कि भाई मेरा अपना अस्तित्व तो है जिसको मैं कहकर हम लोग संबोधित कर रहे हैं वह अलौकिक तत्वों का रचा हुआ उस असीम अनंत अलौकिक तत्व से अभिन्न हो जाए इसके लिए चर्चा करने हम चले हैं तो मैं बोल रही हूँ अलौकिक तत्व की बात बोल रही हूँ अविनाशी से अभिन्न होने की बात तो पराधीनता के नाश की चर्चा करने के लिए अगर मुझे श्रोता की पराधीनता स्वीकार करनी पड़ी तो विकास हुआ कि ग्रास हुआ हुआ न तो इतनी सावधानी अपने को रखनी है तो मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ अच्छा काम कर रही हैं आप सब बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा सहयोग दे रहे हैं कह रहे हैं कि भाई तो अच्छे काम को करो तो अच्छा काम करते हुए भी करने का उद्देश्य मेरी दृष्टि में रहना चाहिए अच्छा काम करने का उद्देश्य क्या है तो बुराई करना छोड़ दोगे तो बुराई के बदले में जो भीतर में विकार पैदा होते हैं, उन विकारों का पैदा होना बंद हो जाएगा और भलाई करने लग जाओगे तो भलाई करने के लिए जो सामर्थ्य जीवन दाता ने दी है उस सामर्थ्य का सदुपयोग हो जाएगा यहाँ तक तो ठीक है भलाई करने के बदले में अपने लिए कुछ नहीं पसंद करोगे और और भलाई करने का अभिमान नहीं रखोगे तो शरीर और समाज ऐसी जो एक लगाव बना हुआ है वो लगाव छूट जाएगा उस समय एकांत में जब आप अलौकिक जीवन के अनुभव के लिए बैठेंगे तो शरीर और समाज का चिंतन आपको बाधा नहीं पहुंचाएगा। इस दिशा में अपने को आगे बढ़ना है अब जो बात महाराज जी की वानी में आज हम लोगो को मिली उस पर मैं आ रही हूँ वह कौन सी बात है कि परमात्मा ने किसी को पराधीन नहीं बनाया कर्म सामग्री देगी तो उस कर्म सामग्री को ले करके हम संसार में सुख पूर्वक रहना पसंद करेंगे परिश्रम पूर्वक उपार्जन करेंगे तो शरीरों की सुविधा के लिए सामान मिल जाएगा और उपार्जित सामग्री को उदारता पूर्वक बांटेंगे तो समाज की सेवा बन जाएगी विवेक के प्रकाश में देख करके अपने अलौकिक जीवन पर दृष्टि रख कर हुई भलाई के फल और अभिमान को छोड़ देंगे तो शरीर और समाज की पराधीनता मिट जाएगी। फिर सही प्रवृत्ति के बाद सहज निवृत्ति की शांति में निवास करेंगे तो शरीरों से तादाद में टूट जाएगा अपने स्वतंत्र अस्तित्व का अपने को पक्का अनुभव मिल जाएगा फिर तो मृत्यु का डर नहीं फिर किसी प्रकार का अभाव नहीं किसी प्रकार की पराधीनता नहीं तो शरीर के लिए समाज से सुविधा पाने का प्रश्न भी हल हो गया और शरीर के रहते रहते और शरीर जीवन के आनंद का अनुभव भी हो गया इतना काम हो गया किस आधार पर हो गया क्रिया शक्ति और विचार शक्ति को साधन मई बनाने के आधार पर, इतना काम हो गया संसार में रहना हो गया कुशल से और संसार ऐसी मुक्ति हो गई, उसके बाद एक और तत्व है मनुष्य के व्यक्तित्व में वो है प्रेम का तत्व उसके लिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कुछ व्यक्तित्व संसार में ऐसे भी होते हैं कि जिनके ध्यान में यह बात आती है कि आह इस संसार में सुविधा पूर्वक कुशलता पूर्वक रहने के लिए जिसने सामग्री दे दी कर्म सामग्री दे दी और संसार के बंधन से छूटने के लिए जिसने विवेक का प्रकाश दे दिया तो उसकी दी हुई शक्तियों के आधार पर मेरा संसार में रहना भी हो गया और संसार से छूटना भी हो गया लेकिन जिस ने यह सब कुछ मुझको दिया उसके लिए मैंने क्या किया ऐसे स्वाधीन तबियत के साधक भी होते हैं कि जो लोक और परलोक को अपने पुरुषार्थ से सुधार लेते हैं उतना करने के बाद भी उनके भीतर भाव की तरंगें उठती हैं और वे कहते हैं कि जिसने मेरे लिए इतना किया उसके लिए भी मैं अपनी भुक्ति और मुक्ति सब में करूं तो तो भूमि में इतनी तैयारी है भक्त होने की भूमि में इतनी तैयारी है और फिर तो वे कहते हैं बड़े बड़ी स्वाधीनता के साथ किसी प्रकार की उसमें आ, कुछ लेने की बासना शेष रही नहीं बड़ी स्वाधीनता के साथ कहते है मैं तो हो गया गुलाम तेरा बेदाम का बेदाम का तुमसे मुझे कुछ मूल्य नहीं चाहिए ऐसा कौन कर सकता है सत्यूज जिस को सुनसा आपसे कुछ नहीं चाहिए सतीस जिसने किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं रही वो परमात्मा ऐसी कहता है तो, मैं तो हो गया गुलाम तेरा बेदाम का बिना दाम के गुलाम हूँ तेरा और हे प्यारे तेरी जो मर्जी हो सो करोड़ खिलौने के साथ अपनी आनंद के लिए अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी मौज के लिए अपने प्रेम रस के विस्तार के लिए है प्यारे तुम्हारा तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे इस से ऐसी खेलो तो वह भक्त तो होता है स्वामी महाराज से एक बार किसी व्रजवासी ने पूछा विचते थे अकेले ब्रज में भोले भाले लोग होते है वहाँ लाला लाली के संबंध का बड़ा महत्व है तो किसी व्रजवासी ने स्वामी महाराज से पूछा कि बाबा तो लाला लाली के लिए तुम्हारा क्या भाव है सच्ची बात जो थी स्वामी महाराज ने बताई उनको उन्होंने कहा कि बाबा देखो तुम्हारे लाला लाली के खेलने का फुटबॉल हूँ मैं मई उनका फुटबॉल हूँ वहाँ तो ब्रज में और और इस प्रकार की साधना में तो परमात्मा को बालक बनाने की भावना है मित्र और सखा पिता और माता पिया और प्रीतम पुत्र इत्यादि इन सब संबंधों का महत्व तो है वहाँ स्वामी जी महाराज ने उनको बताया कि बाबा तुम्हारे लाला लाली के खेलने का फुटबॉल मैं बेचारा वृंदा की भोला भाला सुनता रहा तो कहते हैं कि लाला फेकते हैं लाली की ओर और लाली फेकती है लाला की ओर और जिधर में लोग खेलते हैं उधर मैं लुढ़कता हूँ मैं उनके खेलने का फुटबॉल हूँ और बाबा तुम जानते हो इसमें मुझे बड़ा रस है क्या रस है दोनों की दृष्टि मुझ पर लगी रहती है फुटबॉल के खिलाड़ियों की दृष्टि कहाँ लगी रहती है फुटबॉल पर तो दोनों की दृष्टि मुझ पर लगी रहती है लाला खेतते हैं लाली की ओर देखते रहते हैं कहा गया लाली फेंकती है लाला की ओर देखते रहते हैं कहा गया तो दोनों की दृष्टि मुझ पर लगी रहती है बाबा इसका मुझे बड़ा रस है मैं बहुत आनंदित रहता हूँ और दोनों के आनंद बढ़ाने का एक चंद्र भी बना हुआ हूँ खेलते हैं दोनों आनंद आता है दोनों ऐसी उधर खेलते उधर जाता हूँ बहुत मजा आता है तो इतनी अहम शून्यता अपने व्यक्तित्व में अपना करके कुछ है ही नहीं तो जो सब प्रकार ऐसी अचार नहीं हो जाएगा वो इस प्रकार से अपने को तो उनके हाथ का खिलौना बना नहीं सकेगा संबंध जोड़ करके भी मैं अपना कोई संकल्प ही भीतर छिपा के रखती हूँ कि ऐसा हो तो भगवान की कृपा से ये बात पूरी हो जाए तो बहुत तो अच्छा हो जाए तो जिसमें अपना कोई संकल्प है वो संकल्प पूर्ति के लिए परमात्मा से संबंध बनाता है तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा उसके संकल्प को पूरा न करे कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं जिसमें वे हित देखते हैं सागत का वैसा कर देते हैं हम जी महाराज करते थे देव की जी अगर अपने मन की कोई बात उनसे पूरी करवाना चाहोगी तो परमात्मा को बहुत सस्ता पड़ेगा क्यूँ अरे साधक के संकल्प में होगा ही क्या थोड़ा सुख थोड़ा सम्मान कामना में और क्या होता है और कुछ होता है और क्या होता है किसी ने किसी प्रकार के सुख की वासना छिपी होगी अथवा किसी ने किसी प्रकार की बासना छिपी होगी सम्मान की बातना तो चाहे सुख चाहे सम्मान चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो तो महाराज चाहते कि देती जी उनको बड़ा सस्ता पड़ता है इतना कर देना उनके लिए क्या है उन्होंने तो बिना मांगे ही बहुत सा सामान संसार में भरी दिया था लेकिन जब भक्त का हृदय बिल्कुल ही निष्काम हो गया है उसमें किसी प्रकार की वासना शेख रही नहीं ऐसे भक्त के प्रेम भाव का आदर करने के लिए परमात्मा लाला होते हैं, और वो सचमुज कुछ और नहीं चाहता है उसको तो उसके आगे परमात्मा को स्वयं अपने को ही देना पड़ता है ऐसे आनंद की बात होती है अब हम लोग आ जाएं अपने स्तर पर अब ईश्वर विश्वास के पथ पर चलने वाले साधक अपना अपना अंतर निरीक्षण करते जा रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ और इस कसौती पर आप अपने को देख ही रहे होंगे कि भाई मेरे भीतर क्या क्या है क्या क्या है क्या क्या, क्या नहीं है तो अपने आत्मीय भाई बहनों से मेरा निवेदन यह है कि भक्त होने की कसौती सुन करके आप डर न जाइए घबरा मत जाइए और भक्ति पंथ को छोड़ करके खिसकिएगा नहीं हमारे भाई की तरह तो अच्छा अगर इतना करना है तो अब मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों के बाद मिलूँगा तो ऐसा मत सोचना डरना नहीं घबराना नहीं इसलिए मैं ये सब कथा सुना रही हूँ इसलिए सुना रही हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हैं क्रिया के रूप में चिंतन के रूप में पूजा के रूप में पाठ और जब रूप में जो भी कुछ आप कर रहे थे अब तक प्रभु की भक्ति का अंग मान करके वो सब करना आप छोड़िएगा मत उसमें कोई बुराई नहीं है इसलिए छोड़ना मत जितना आप कर रहे थे भले वो सब आप रखिए लेकिन उसमें जीवता किस प्रकार से आएगी इस शक्ति को भी जोड़ लो में अब ऐसा होता है कि की दो दो चार चार घंटे का समय व्यक्ति नियमों में लगाता है बहुत अच्छी बात है स्वामी जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि चार घंटे तुमने अपनी साधना के लिए रख लिया तो अगर समय का विभाजन हो गया तो 24 घंटे में से अगर 23 घंटे भी तुम साधना के लिए मान लो एक घंटा भी उसमें से छूट गया तो साधना तो खंडित हो गई तो ऐसा क्रम जीवन में क्यों न रखो कि सारा ही समय तुम्हारा साधनमय हो जाए होना चाहिए की जाइए किसी पर स्वामी जी महाराज कभी कभी कहते थे कि भाई माला जपने से परमात्मा मिल सकता है तो कमरे में झाड़ू लगाने से भी परमात्मा मिल सकता है अगर तुम ऐसा सोचते हो कि माला जपना तो परमात्मा की भक्ति है और झाड़ू लगाना भक्ति नहीं है तो तुम्हारी भक्ति तो खंडित हो जाएगी क्योंकि कभी न कभी झाड़ू लगाने के लिए माला तो छोड़ोगे इसलिए करना कि जिस जिस क्रिया के नाम का उच्चारण करने में आपको प्रियता लग रही है तो माला जपने में जपने की क्रिया की प्रधानता न हो प्यारे के नाम की प्रधानता हो जाए तो प्यारे का नाम अपने को क्रिया लगने लगे जीतर जीकर प्यार उमड़ता चला जाए जैसे जैसे उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं आप प्रेम बढ़ रहा है तो रस बढ़ता है तो पानी मुखर होती है कि मुख होती है मुख होती है तो धीरे धीरे करके ये बाहर की क्रिया जो थी वो अंतर के भाव में बदल जाए तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी एक बात दूसरी बात यह है कि प्रभु के नाते अगर नित्य नियम का निर्वाह साधना है तो प्रभु के नाते शरीर के द्वारा किया गया संसार में हर काम साधना है तो प्रभु का दिया हुआ शरीर उन्हीं का दिया हुआ मकान उन्हीं की दी हुई शक्ति तो प्रभु की दी हुई शक्ति से प्रभु के मकान में झाड़ू लगाने में रस बढ़ सकता है कि नहीं? जी, बढ़ सकता है तो उन्हीं के नाते हर प्रवृत्ति हमारे लिए पूजा के समान पवित्र हो सकती है ये हो सकती है अगर ऐसा हो गया तो भजन अखंड हो गया पूजन अखंड हो गया एक साधक की घटना एक बार स्वामी जी महाराज ने सुनाई थी हम लोगों को भोले भाले तबियत के साधक थे गुरु के भक्त सवेरे सवेरे उनका नियम था गुरुजी गुरु, गुरु महाराज के पास एक बड़ा सा जल का पात्र था शीतल का बड़ा लोटा गंगा जी के तक पर कहीं रखते होंगे तो जब तक गुरु महाराज अपना आधी रात से उठ कर अपनी साधना में है शांति में है सवेरा होने से पहले वो साधर से लोटा लेकर गंगा जी के किनारे चले जाते और खूब बालू ऐसी भीतर बाहर उसको मान करके साफ एकदम समाचार करके जल भर के ले आकर रखते वहाँ से उठेंगे कुटिया में से बाहर आएंगे मुँह हाथ धोएंगे ऐसा करेंगे तो भीतर में उस साधक की बड़ी पवित्रता थी और सेवा की हर प्रवृत्ति में उसके पूजा का भाव था बहुत पवित्रता थी बड़ी प्रियता थी तो एक दिन वो लेके गए वहाँ लोग मांझने लगे और भीतर से पवित्रता और सरसता उनको एकदम अभिभूत करने लगी रस में होने लगा तो होते होते इतना रस बढ़ा इतना रस बढ़ा कि उन साधक को क्रिया का तो ध्यान ही नहीं रहा और बहुत देर हो गई काफी देर हो गई गुरु महाराज उठे भी बाहर आए भी दूसरे दूसरे साधक लोगों ने कहा कि हम जल ले आए हम जल ले आए तो वो अंतर के पार थी संत उन्होंने कहा कि नहीं नहीं खड़ो उसी को आने दो दे। तो बहुत देर हुई तो दो चार लोग दौड़े तो देखो तो गंगा के तट पर क्या कर रहा है वो तक आया ही नहीं क्या हो गया तो वहां जाकर के लोगों ने देखा तो उस सज्जन के भीतर इतनी प्रीति की बाढ़ थी तो उसमें वो खुद अपने मस्त थे और हाथ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से लोटा माँने की क्रिया में लोटे के भीतर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो मानने का काम जो शुरू किया था वो क्रिया जैसे के तैसे हो रही है हाथ उसी तरह से हिल रहा था और ये अपने प्रेम समाधि में डूबे हुए आनंद में मस्त बनी देह धर्म ऐसी ऊपर उठे हुए अपने अलौकिक आनंद में आनंदित थे तो उनको नाम लेकर के पुकार करके पकड़ के हिला करके जगाया गया उठाया गया तब उनके ध्यान में आया इतनी देर हो गई इतनी धूप निकल आई अरे गुरु महाराज को तकलीफ नहीं होगी अरे जल्दी जल्दी घबरा करके उठे घोड़ा करके जल भर कर ले गये हमारी तरह उनके भी कर ये विशेषता नहीं आई अरे देखो मुझे तो प्रेम समाधि लग गयी मैं तो इतना बड़ा हूँ मैं तो विशेष हूँ मेरी पूजा करो मेरी अभ्यर्थना करो ये ध्यान उसमें नहीं आया आंख खुली और धूप दिखाई दी तो क्या कुल हो गया अरे इतनी देर हो गई, गुरु महाराज को तकलीफ हुई होगी अरे मैं को तो भूल गया तो क्या हो गया ऐसे हो गया दौड़ करके गए जल्दी ऐसी बेटा साफ किया जल्द भर लेकर के गुरु महाराज के आ गया तो खड़े हो गए आप शोर करके महाराज देर हो गयी आज पता नहीं कैसे हो गया क्या हो गया बदली हुई आपको तो हर प्रवृत्ति साधना बन जाए ये हम लोगों का ध्यय होना चाहिए ऐसा कैसे हो सकता है जब लोटा भी परमात्मा का जल भी परमात्मा का साथ करने की दी हुई शक्ति भी परमात्मा की और उस क्रिया के बदले में उस कार्य के संपादन के बदले में परमात्मा की प्रसन्नता के अतिरिक्त अपने को कुछ नहीं चाहिए इतनी सुप्रियता जब हमारे में आवे तब हर क्रिया भजन हो जाए हर प्रवृत्ति पूजा बन जाए